श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव का श्याम पुक में अवस्थान बलराम का श्री कृष्ण देव के निकट जाना रोकने के लिए उनकी चेष्टा सदुप्राय के अवलंबन से कार्य सिद्धि न होते देख अहंकारी मनुष्य कभी कभी असद उपाय ग्रहण करते दिखाई पड़ते हैं बलराम के संबंधियों में किसी किसी की ऐसी ही अवस्था हुई थी कालना के भगवानास आदि वैष्णवों की निष्ठा और भक्ति प्रेम की अधिकता का वर्णन करते हुए अपने वंश के गौरव की बात बारंबार स्मरण कराने पर भी जब वे बलराम का श्री रामकृष्ण देव के निकट आना जाना रोक न सके तब श्री रामकृष्ण देव के प्रति विद्वेष भाव के कारण जब तब उनकी ब्रिथा निंदा फैलाने में भी उन लोगों ने संकोच नहीं किया कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरों से सुनकर ही वे श्री रामकृष्ण देव को निष्ठा रहित सदाचार खाद्य अखाद्य विचार विहीन तथा आदि चिन्ह धारा धारण विरोधी समझ रहे थे परंतु इससे भी कोई फल होता न देखकर अंत में वे श्री रामकृष्ण देव और बलराम के संबंध में अनेक प्रकार की विकृत आलोचनाएं उनके दो चचेरे भाई निमाई चरण और हरिवल्लभ के कानों में पहुंचे पहुंचाने लगे हमने इससे पहले एक स्थान में कहा है कि बलराम के भीतर दया और त्याग वैराग्य का भाव विशेष प्रबल था जमींदारी कार्य के संचालन में कभी कभी निष्ठुर होकर विवाद किए बिना काम नहीं चलता देखकर उन्होंने अपनी संपत्ति का भार निवाई बाबू के ऊपर सौंप दिया था और उनसे प्रति जो रकम आती थी उससे गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह नहीं चला पाते थे उनका शरीर भी ऐसे कार्यों के लिए उपयोगी नहीं था यौवन में अजीर्ण रोग से किसी समय स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि लगातार बारह वर्ष तक अन्न छोड़कर उन्हें जौ का मंड और दूध पीकर ही रहना पड़ता था स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्हें दीर्घ काल समुद्र के किनारे पूरी धाम में बिताना पड़ा था श्री भगवान के नित्य दर्शन पूजा जप भागवत आदि शास्त्र श्रवण और साधु संघ में ही उनके दिन बीतते थे इस प्रकार वैष्णव संप्रदाय के भीतर अच्छे बुरे जो कुछ भाव थे उन सबसे परिचित होने का उस समय उन्हें विशेष अवसर प्राप्त हुआ था बाद में कार्यवश कलकत्ता लौटने के थोड़े समय बाद उन्हें श्री रामकृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। इस दैवी सत्संग से उनका जीवन दिन प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता गया इसका आभास हम पहले दे चुके हैं पहली कन्या के विवाह के समय बलराम को कुछ सप्ताह के लिए कलकत्ते आना पड़ा था अन्यथा पूरी धाम में रहते समय 11 वर्ष के भीतर उनके जीवन में किसी दूसरे प्रकार से शांति भंग नहीं हुई थी इस विवाह के कुछ समय बाद उनके भाई हरिबल्ल ने रमाकांत रमाकांतु स्ट्रीट का संतावन नंबर का भवन खरीद लिया था और इस आशंका से कि साधुओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के फलस्वरूप शायद बलराम गृहस्थ आश्रम का परित्याग न कर देके पिता और भाइयों ने आपस में गुप्त रूप से परामर्श करके उन्हें इस मकान में रहने के लिए कहा इस प्रकार साधुओं के पवित्र संग तथा जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से वंचित हो बलराम उदास मन से कलकत्ता आकर रहने लगे संभवतः उनका यही अभिप्राय था कि यहाँ कुछ दिन रहकर पुनः किसी तरह पूरी धाम चले जाएंगे किंतु श्री रामकृष्ण देव के दर्शन लाभ के बाद उन्होंने वह संकल्प छोड़ दिया और श्री रामकृष्ण देव के पास कलकत्ते में स्थायी रूप से रहने का प्रबंध कर लिया अतः उनके मन में अब यह चिंता उत्पन्न हुई कि हरिवल्लभ बाबू कहीं उनसे वह मकान खाली कर देने को न कहे और निमाई बाबू उन्हें कोठार में बुलाकर उनसे जमींदारी का कामधाम देखने के लिए कहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पुण्य संग से वंचित न कर दे बस इसी भय से उनका मन इस समय रह रह कर घबरा उठता था अंतर की चिंता कभी कभी भविष्य घटना की सूचना देती है बलराम के संबंध में भी कुछ वैसा ही हुआ उन्हें जिस बात का भय था अब वही सामने आई उनके पास इस आशय का पत्र आया कि स्वजनों द्वारा गुप्त समाचार पाकर उनके दोनों भाई उनसे असंतुष्ट हैं उनके पास यह सूचना भी आई है कि हरिवल्लभ बाबू उनके परामर्श करके विशेष प्रयोजन कोई विषय स्थिर करेंगे अत शीघ्र ही कलकत्ते आकर कुछ दिन उनके साथ रहेंगे यद्यपि यह सोचकर कि उनसे कोई अनुचित कार्य अब तक नहीं हुआ है बलराम का चित्त क्षुब्ध नहीं था परंतु फिर भी घटनाचक्र कहीं उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पास से दूर न ले जाए इस भय से वे अवसन्न हो गए अंत में अनेक चिंताओं तथा तो विचारों के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि दूसरों की बात सुनकर यदि दोनों भाई उन्हें दोषी बनाए तो भी वे श्री राम कृष्ण देव की बीमारी के समय उन्हें छोड़ किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे इसी बीच हरिवल्लभ बाबू भी कलकत्ता आ गए अपने साथ रहते समय भाई को किसी तरह कष्ट न हो इसलिए सब बातों का उत्तम प्रबंध करके बलराम दृढ़ संकल्प हो निश्चिंत मन से रहने लगे तथा श्री राम कृष्णदेव के पास प्रतिदिन जिस भाव से जाते थे प्रकट रूप से वैसे ही आने जाने लगे